विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित बम्बई प्रिय देवान जी साहब पत्रवाहक बाबू अक्षय कुमार घोष मेरे एक मित्र हैं ये कलकत्ता के एक कुलीन परिवार के हैं मुझे वे खंडवा में मिले और हमारा परिचय हो गया यद्यपि कलकत्ता में मैं इनके परिवार को बहुत पहले से जानता हूं वे एक बहुत ईमानदार एवं बुद्धिमान युवक है और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक हैं। आपको विदित है कि बंगाल में इस समय संघर्ष कितना कठिन है और यह गरीब तरुण किसी नौकरी की तलाश में निकला है आपकी प्रकृति की स्वाभाविक उदारता को जानते हुए मैं समझता हूं कि इस युवक के निमित्त कुछ करने के लिए आपसे सादर निवेदन कर मैं आपकी उद्विग नहीं कर रहा हूँ मुझे अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है आप इस लड़के को परिश्रमी एवं ईमानदार पाएंगे अगर एक सहजीवी के प्रति किया गया एक भी उदार पूर्ण कार्य उसके संपूर्ण जीवन को सुखी बना देता है तो मुझे आपसे यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह लड़का इसका एक पात्र है ऐसा व्यक्ति जो सहायता पाने का पूर्ण अधिकारी है वह भद्र एवं सहृदय है जैसे कि आप आशा है मेरे इस निवेदन से आप उद्विग्न एवं परेशान नहीं होंगे एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में किया गया यह निवेदन अपने ढंग का पहला और अंतिम है आपकी उदार प्रवृत्ति में विश्वास एवं आशा के साथ भवदी विवेकानंद श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित पुना 15 जून अठारह सौ बयानबे प्रिय देवान जी साहब बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला आशा करता हूं कि आपको मैंने किसी प्रकार अप्रसन्न नहीं कर दिया है महाबलेश्वर के ठाकुर साहब के साथ मैं यहाँ आया और उन्हीं के साथ रह रहा हूँ यहाँ पर मैं एक सप्ताह या कुछ अधिक रहूंगा और तत्पश्चात हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम जाऊँगा शायद अब तक जूनागढ़ में आपके रास्ते से सारी बाधाएं दूर हो गई होंगी कम से कम मुझे ऐसी आशा है आपके स्वास्थ्य के विषय विशे में विशेष रूप से उस मोज के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है मैंने आपके मित्र भावनगर के राजकुमार के शिक्षक से मुलाकात की वे बहुत ही सज्जन हैं उनसे परिचित होना एक सौभाग्य की बात है वे बहुत ही अच्छे एवं उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं आपके भाइयों और के के हमारे मित्रों के लिए मेरा हार्दिक अभिवादन अपने घर के पत्र में नाभू भाई को कृपया मेरी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीजिएगा आशा है शीघ्र पत्रोत्तर के द्वारा आप मुझे कितार्थ करेंगे हार्दिक श्रद्धा कृतज्ञता एवं आप तथा आपके आत्मियों के शुभ के लिए प्रार्थनाओं सहित भवधी विवेकानंद